ंगा प्राणचु्रोत्र बल इंद्रिया चर्वा सर्व ब्रह्मोपनिषद मह छांध्य परिषद द्वितीय अध्याय तक कुछ विचार हो गया जिसमें कर्मांग अभद्ध उपासना बताई गई कर्म के बारे में कुछ चर्चा की अब आगे कर्म और फल के बारे में विचार करना ये अवतल भाष्य जी जो पती का है तो कर्मांग अभबद्धम विज्ञानम परिसम है कर्म स्वतंत्र उपासना नहीं थे पूर्वक उपासना ज्योतिष तो ज्योतिषोपाधि जो कर्म हो रहा है उस कर्म में शाम होता था, था उसमें उद्गीत उपासना शाम की उपासना पंद्रह पंचव दशाम सप्त आदि उपासना कर्म के अंग में संबंधित जो उपासनाएं हैं विज्ञान माने उपासना, उपासना। परिशमाप के परिश्रमापे समापन करके कर्मफल से आदित्य कर्म का फल माने आदित्य भाव को प्राप्त होना है कर्म का फल जो है आदित्य भाव को प्राप्त होना है कर्म फल से आदित्य से कर्म का फल जो आदित्य है स्वतंत्र उपास्य विद्य माने अब कर्म का फल जो आदित्य होना है सूर्य सूर्य सूर्यमंडलस्थ जो पुरुष है उसके स्वतंत्र उपासना का विधान करना है आदित्य की उपासना स्वतंत्र अभी तक उपासना चल रही थी कर्म के अंग रूप में स्वतंत्र उपासना नहीं थी अब स्वतंत्र उपासना कर्म का फलभूत जो आदित्य है उसकी स्वतंत्र उपासना के विधान के लिए अध्यायंतरम आरमाणम तृतीय अध्याय के आरंभ करते हुए संबंधन प्रति आए पूर्व अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय का क्या संबंध होगा ये दिखाना चाहते हैं प्रतिज्ञा करते संबंध का राष्ट्र का असौभ आदित्य इति मंत्र आएगा यहां तृतीय अध्याय के शुरू में असौ आदित्य देव मधु ये देवता का मधु ऐसा बोलेंगे असौभ असोभा वय आदित्य इत्यादि अध्यायरंभे संबंध ये अध्याय का आरंभ होने जा रहा है पूर्व अध्याय के साथ इसका कुछ संबंध बताना चाहते हैं अतीत अध्याय के साथ में इसका संबंध क्या संबंध होगा अतीत अनंतर अनंतराध्याय उक्तम पूर्व में पूर्व में जो गया अतीत ये अनंतराध्याय द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के अंतिम यह कहा था अतीत जो अध्याय था अतीत अतीत अनंतराध्याय माने प्रथम अध्याय ने द्वितीय अध्याय अध्याय समीपे अंतिम उत्तर एकत्रेद कह्यको जो जानता वैसे जब हों मंत्री जो बताया गया था एक्या की जो एक वाले याथत्म को जानता है इति मंत्र होम उत्थान विशिष्टफल प्राप्त एक भूता उपदिष्टा द्वारा एक एक को विषय करने वाले जो शाम का शाम गान है होम है मंत्र पूर्व उत्थान है इत्यादि विशिष्ट फल प्राप्त है विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए आदि इत्यादि फल प्राप्ति के लिए यज्ञांगभूतानी उपदिष्टानी यज्ञ के अंगभूत उपासनाएं उपदिष्ट हुए पूर्व हुए सर्वयज्ञा कार्य निर्मित रूप सविता महत्या स्त्री आदित्यदि सारे यज्ञों का फल रूप में आदित्य प्रकाशित होता है <coughs> फल वही होता है सर्व विद्याम से कार्य निर्वित रूप कार्य स्वरूप जो सबिता है महत्या आदि आदित्य महान ऐश्वर्य से प्रकाशित होता है ऐसा है शयसा सर्व प्राणी कर्म फलभूत प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष थे सबके द्वारा भोगा जाता है आदित्य को वो। वही वो आदित्य सर्व प्राणी कर्म फलभूत प्राणी मात्र के कर्म का फलस्वरूप जो आदित्य है प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग थे सभी भोग करते हैं सूर्य के किरणों का हम उपभोग कर रहे सभी प्राणी उपभोग करते हैं अतो यज्ञ अनंतरम यज्ञ के उपदेश के अन्तर पूर्व में यज्ञ के उपदेश हुआ उसके अनंतर तत्कार्य भूत सवित्र विषय उपासना के कार्य मान फल स्वरूप जो सविता मान सूर्य विषय की उपासना है सर्व पुरुषार्थ इत सारे जितने पुरुषार्थ हैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाला है ये श्रेष्ठ फल है आदित्य को प्राप्त होना इस विदाश्याम श्रेष्ठ फल श्रेष्ठ तब फल अत्यंत श्रेष्ठ फल का विधान करूंगा ऐसा करूंगी ऐसा सोच करें इतम आरभ स्तिया सुर्ति। विचार करके आरंभ कर दिया आगे के प्रसंग ठीक है पूर्वोत्तर ग्रंथ जो संबंधम प्रतिज्ञात प्रकटयतुम वृत्तम कीर्तयिगा पूर्व ग्रंथ द्वितीय अध्याय है और उत्तर ग्रंथ तृतीय अध्याय जो का संबंध का प्रतिज्ञा करते हुए प्रतिज्ञात जो संबंध है उसका प्रकट करते हुए वृत्तम कीर्त पूर्व के बारे में कुछ कहते हैं कहा अतीत अनंतराध्याय अंत कहा अध्याय हो गए अतीत दोनों है तो अनंतराध्याय द्वितीय अध्याय जो अंतिम में कहा था यज्ञ से ये यज्ञ यथार्थता को जो जानता है ऐसा कैशक आया था यज्ञ विषयाणी साम, साम होम मंत्र उत्थानी विशिष्ट फल प्राप्त यज्ञांग भूता उपदृष्टा कहा था एक एक विषय करने वाले साम का उदगाम करना होम करना मंत्र मंत्रपूर्व उत्थान करना इत्यादि विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए यज्ञांग के एक यज्ञ अंगभूत उपासनाएं उपदृष्ट हुए एक की कारण करते हैं विशिष्ट फलम पृथ्वी आदि लोक त्रय तीन लोगों की प्राप्ति थी पूर्व में ये चर्चा हुई थी पृथ्वी लोक प्राप्त तो करना है अंतरिक्ष प्राप्त तो करना है या स्वर्ग प्राप्त तो करना है उसके लिए उपासनाएं साम मंत्र हो चर्चा की गई थी समरतर संदर्भ से तात्पर्य भौतुम पात्र करो दे <hah> अब पूर्व का और इसका संदर्भ के लिए अध्याय का तात्पर्य कहने के लिए भूमिका कहते हैं सर्व कहा मैंने सर्वयज्ञ आराम से कार्य निवृत्ति रूप कार्य से संपन्न होने वाला जो सभी एकों का फल क्या है सविता महत्या श्री आदित्य कहा सूर्य है वो महान ऐश्वर्य से देने प्रकाशित होता है कहा ठीक कहा तस् प्रयोगित तम सूचय सभी चाहते हैं सूर्य को तस् मैंने आदित्य सूर्य से फिता सवित हो सब चाहते हैं महत्या दित्य महान ऐश्वर्य से प्रकाशित होता है वो ऐसा ठीक है हमें कहते हैं कथम पुनर से सर्व प्राणी का कर्मफलभूतत्व इतिहास है कैसे होगा सूर्य जो आदित्य है सभी प्राणियों के कर्म स्वरूप कर्म का फल स्वरूप कैसे होगा शंका उठाकर कहा सर्वे उपजीव्य सर्वे उपभोग्य सभी के द्वारा भोग किया जाता है सूर्य के किरणों का सब भोग कर रहे हैं प्राणी मात्र भोग करते हैं सर्वे उपजीव्य सभी प्राणियों के द्वारा रूप से प्राप्त हो रहा सा सा है सूर्य इसलिए कहा सहा था वाष्य में शयस को सूर्य है आदित्य है वह सर्व प्राणी प्राणी मात्र के कर्म का फल है वो इसलिए भोग कर रहे हैं जैसे पृथ्वी है ना हमारे सब सब के प्रारब्ध से बनी हुई है इसलिए हम इसका उपभोग कर रहे हैं ऐसे सूर्य भी हमारे सबके प्रारंभ से बना हुआ है इसलिए हम उपभोग कर रहे हैं हमारा प्रारब्ध काम कर रहा हो प्राणी मात्र का प्रार्भ था समस्टि का काम कर रहा हो सबके लिए सूर्य आज फल दे रहा है उसका उपभोग कर रहे हैं हम लोग सूर्य का इस आदित्य से कर्म फलत्वादी सूर्य जो बना हुआ है ना सभी प्राणियों के कर्म के प्रार्भ तक एकत्रित होकर बना हुआ है इसलिए हम आज उसका उपभोग कर रहे हैं हमारे कर्मों उसमें कारण बना हुआ है नहीं तो हम उपभोग नहीं कर सकते थे कर रहे हैं। तद उपदेश आहार है तो आहा का कर्म का उपदेश में फल के उपदेश में आदित्य को कर्म का फल स्वरूप बताया क्योंकि हमारे प्रारंभ कर्म काम कर रहे हैं इसमें अन्य कार्य बताते हैं सर्वपुरुषार्थ जो श्रेष्ठतम फल जितने भी पुरुषार्थ है सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह आदि के भाग की श्रेष्ठतम फल है यह विधान करूंगी ऐसा सोचकर श्रुति ये आरंभ करके तृतीय अध्याय एक श्रेष्ठतम फलम क्रमेण मूल्य लक्षणम अस्य तथ्य श्रेष्ठ सबसे बड़ा फल तो एक धर्मार्थ काम मोक्ष श्रेष्ठ फल होता है मोक्ष मिलना मोक्ष फल है सबसे श्रेष्ठ फल क्रम मुक्ति के साधन है ये जो सूर्य की उपासना है बताने जा रहे हैं सद्यो मुक्ति तो नहीं है कई मुक्ति तो नहीं ये ज्ञानान ये ज्ञानान न मुक्ति किन्दु आदित्य तो उपासना करने से अंत करण की शुद्धि होगी तो वेदांतजन्य ज्ञान होगा फिर मुक्ति होगी क्रम मुक्ति के लिए है क्रम मुक्ति के साधन है ये कहा श्रेष्ठतम फल यही है श्रेष्ठतम फल क्रमेण मुक्ति लक्षण क्रम मुक्ति का स्वरूप है क्रम से मुक्ति का क्रमशे मुक्तिगव रूपये अस्ती तथा मुक्तिवाला ये आदित्य कर्म फल कर्मफल प्रवृत्ति व्यक्तिकर्तमारह आज एक बात है <coughs> आगे मंत्र है ओम मधु मंत्रो देश मधुसा तिरश्चिनं वंशो अंतरिक्षम अंतरिक्षम तस्य अंतरक्षो दधु तस्वरविनशो अंतरक्ष ग्रंथ के आरंभ के लिए ओंकार है परमात्मा का नाम है इसलिए पहले ले लिया मंत्र है अशोभा आदित्य देखो वो जो आदित्य है ऊपर में जो रहा आदित्य अशोभा भई आदित्य वो जो आदित्य है देवताओं का मधु है देवताओं का उपभोग्य है मधुमाह शहद बड़ा मिठास होता है सबके द्वारा भोगा जाता है वैसे देवताओं का मधु है उपभोग देवताओं के द्वारा उपभोग्य होता है आगे बताएंगे वसु लोग उपभोग करेंगे रुद्र लोग उपभोग करेंगे आदित्य लोग उपभोग करेंगे क्या आएगा उपभोग करेंगे आदित्य को द्वारा ये देवताओं का मधु है तस् देवरेव तिरस्म वंश कहा मधु के लिए क्या चाहिए कोई लकड़ी चाहिए जिसमें छत्ता लगना है आदित्य को कहा देवधु तो मधु को रहने के लिए छत्ता होना चाहिए छत्ता को लटकने के लिए कोई लकड़ी होना चाहिए तो काष्ठ के स्थान में है तिरस्तन देवरी व तिरस्तेन स्वर्गलोक तिरछा बांस है आदित्य को मधु बनाने के लिए तो आदित्य से ऊपर में है देवलोक तो वो देवलोक जो है तिरसा बांस है वंश बने बांस तिरसा बांस है अंतरिक्षम आप और जो अंतरिक्ष है ये जो है एक छत्ता है जिसमें मधु होना है क्योंकि तो बांस लकड़ी में छत्ता लटकना है छत्ता में मधुट होना है तिर सिनेमा अपूर्वा कहा और मरी का यह पुत्रा और जो यज्ञ में किया हुआ कर्म का जो जल है आदित्य के किरण के द्वारा खींचा हुआ है जो किरणस्थ जल जो पूर्व में यजमान के द्वारा ये यज्ञ जो धरती का जल जो आदित्य की किरण खींचते हैं जो किरणस्थ जल है वो उनके बच्चे हैं मधु मधुबी के बच्चे हैं जो कि आगे मधु बनाने का काम करेंगे मरीचया, पुत्रा नरी के शब्द से किरण नहीं लेना किरणस्थ जल को लेना है जो सूर्य के किरण यही काम करते हैं नीचे के जल को खींचते हैं और ऊपर दिल जाके बरसा देते हैं बरसा कर देते हैं यही काम होता है उनका पुत्र है उनके मधुबक्खी के बच्चे हैं ये कहा देखो मधु विद्या की चर्चा यहाँ भी है यहाँ आदित्य को मधु का देव मधु कहा और सामान्य रूप से मधु वृद्धारण में मधु विद्या की चर्चा है द्वितीय अध्याय में पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु और अस्सी पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु ऐसा आता है परस्पर उपकारी उपकारक भाग होता है मधु में हम पृथ्वी को मधु है और हमारे लिए पृथ्वी मधु है ऐसा बताए गए हैं वहां वृद्धार्ध में मधु ऐसे मधु विज्ञान है माने परस्पर उपकारी उपकार भाव है जैसे पृथ्वी सबके समि प्रारब्ध से पृथ्वी बनी हुई है हमारा कर्म शामिल है बनने के लिए तभी हम आज उपभोग कर रहे हैं पृथ्वी में बैठ करके हम काम करते हैं। हैं जितने पृथ्वी हमें आश्रित हैं आज पूर्व में उनके कर्म ऐसा कर्म था जिसके फलस्वरूप पृथ्वी बनी जो आज हम उपभोग कर रहे हैं इसलिए सभी का मधु रहिए हम उपभोग करते हैं और ये पृथ्वी के लिए भी पृथ्वी भी हमारा उपकार कर रही है हमने उपकार किया पृथ्वी को बनाया अपने कर्म के आधार पर हमने बनाया हमारे प्रारूभ कर्म बनाया है जिसके आज हम उपभोग कर रहे हैं और पृथ्वी आज हमें आश्रय दे रही बैठने के लिए जहां बैठ हम काम करते हैं वो हमारे उपकार कर रही है हम उसके उपकार किया उसको बनाया हमने हमारे कर्म ने बनाया है और आज वो हमें उपकार कर रही है छोटा बड़ा कोई नहीं सब उपकार उपकार घरों में होता है स्वामी और सेवक होता है दोनों उपकारी उपकार भाव है सेवक स्वामी को उपकार कर रहा है स्वामी सेवक को उपकार करता है एक तरफ से कोई काम कभी भी नहीं होता किसी को छोटा नहीं समझ रहा सब बराबर है ऐसा दिखाया जाता है ग्रदारण में मधुविद्या ऐसे हुआ यहां की मधु में देव व है ऐसा मधु मानिक फल मिठास कर्म का फल मिठास होता है आदित्य सबका मधु है देवताओं का मधु है कौन कौन देव किस तरफ किस दिशा के मधु को लेंगे आगे चर्चा होगी पूर्व दिशा में जो मधु होंगे वहां वसु होंगे दक्षिण दिशा में जो मधु होगा आदित्य के वहां रुद्र होंगे पश्चिम दिशा में होंगे आदित्य होंगे उत्तर दिशा में साधिगण होंगे इत्यादि आएगा <laughs> तो अशोक आदित्य देव मधु कहा ये जो आदित्य है ऊपर में जो आदित्य दिखता है वह देवताओं का मधु है देवता लोग कुछ उपभोग करते हैं कौन देवता किस तरफ के मधु का उपभोग करेंगे वहाँ पांच दिशा दिखाएंगे पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर और उर्ध्व दिशा पांच दिशा दिखाएंगे आदित्य में तो कौन देवता किस दिशा संबंधी मधु का उपभोग करेंगे आगे चर्चा करेंगे विचार करेंगे देव मधु है और ये उपासक क्या करेगा उन देवताओं के साथ एक हो करके उस मधु का उपभोग करेगा आदित्य का सेवन करेगा उपासक उपासक के लिए उन देवताओं के साथ एक होना पड़ेगा देवताओं के साथ एक हो करके आदित्य रूप मधु का उपभोग करेगा ये चर्चा होगी आगे। तो मधु के लिए जहां मधु बनना है उसके लिए छत्ता चाहिए जिसमें मधु बनेगा और उस छत्ते को लटकने के लिए कोई न कोई कास्ट का आधार चाहिए तो कहा तस् देवरेव अतिरसिन भंसो का आदित्य रूप जो मधु है तो आदित्य नीचे है स्वर्ग ऊपर है तो देवरेव अतिरसिन भंसोर तिरछा जो बांस है जिसमें छत्ता लटकना है मधु बनने के लिए वह स्वर्गलोक जिसका बांस के स्थान में है और अंतरिक्ष में कहा यह अंतरिक्ष लोक जो आकाश है अंतरिक्ष है ये छत्ता के स्थान में जिसमें मधु बनेगा जो लोग के नीचे है अंतरिक्ष उसमें लटका हुआ होता है ऐसा और मरीचा पुत्र कहा सूर्य के किरणों के द्वारा भूमिष्ट जल को जो ऊपर खींचा गया है सूर्य के किरण में जल है नीचे जो जल वर्षा हुआ था उसको खींचते हैं किरण तो खींचे हुए जो जल है मरीची माने जल मरीचिष्ट जल मरीची का अर्थ किरण होता है किंतु यहाँ लक्षणावृत्ति से रहना मरीची में होने वाला जल वो जल बच्चे हैं मधुमक्खी के बच्चे हैं जो आगे मधु बनाने का काम करेंगे ऐसा कहा वास्तव में कहते हैं असोभ आदित्य देवो इत्यादि ये तो मंत्र का प्रतीक ले लिया वो जो ऊपर में आदित्य दिखता है वो देवताओं का मधु है देवाना मोदनाद मधु इव मधु असो आदित्य मधु तो नहीं चाटना तो नहीं होता देवता लोग आदित्य को चाटते हो ऐसा नहीं है मधु माने होता आनंद देने वाले को मधु कहा जाता है लोगों को शहद मिल जाए आनंद मिलता है वैसे जैसे शहद आनंद देता है उसी प्रकार आदित्य भी देवताओं को आनंद देने वाला है इसलिए उसको मधु संज्ञा दी वास्तव में मधु नहीं ये कहा देवाना मोदनाद मधु देवताओं को आनंद देता है वो हर्ष देने वाला है बुध हर्ष धातु से, से मोदन बनता है देवताओं को आनंद देता हर्षित करता है इसलिए वो मधु कहा गया आदित्य को में मधु नहीं शहद नहीं समझ समझना माने जो काम करता है वो काम आदित्य करता है किसके लिए देवताओं के लिए हर सब आनंद देने वाला है देवानात मधु इधु मधुरा आदित्य मधु जैसा मधु है वास्तव में मधु नहीं उपमा है या उपमा दी गई मधु की उपमा दी गई वास्तव में शहद नहीं तरल नहीं आदित्य की मधु जैसा होता हो ऐसा नहीं माने आनंद देने वाला है देवताओं को आनंद देता जैसे लौकिक मधु प्राणियों को आनंद देता है मनुष्यों को आनंद देता है वैसे आदित्य भी देवताओं को आनंद देता है इसलिए मधु शब्दी का कार्य कह दिया उपा में है वास्तव में मधु नहीं मधु मधुब मधु कहा मधु जैसा मधु है पशु आदि नाम जो मोदन हेतुत्व पक्ष आगे कहेंगे आदित्य के जो पूर्व भाग में मधु होगा वो बसु उसका उपभोग करते हैं उससे आनंदित होते हैं पशु और जो उपासक भी बसुओं के साथ एक भाग करके उसका उपभोग करेगा ऐसा आएगा और दक्षिण दिशा में जो मधु होगा आदित्य में और पांच दिशा भी कल्पना करेंगे तो वहां रुद्र लोग उसका उपभोग करेंगे और जो उपासक होगा आदित्य उपासक वो भी रुद्र के साथ एक होकर उसका उपास करेगा और पश्चिम दिशा में जो मधु होगा आदित्य का वो छत्ता का पांच भाग करके करेंगे ऐसा होगा तो उसका आदित्य लोग उसका उपभोग करेंगे विश्वदेव उसका उपभोग करेंगे उसके साथ में यजमान भी करेगा उत्तर में जो होगा वह साध्य लोग उपभोग करेंगे इत्यादि बात आएंगे ऐसा तो कहा बसुवादि नाम से बोधन हेतु तम बक्षति कहा आगे श्रुति में कहेंगे आगे इसी में ष्ठ खंड में आएगा इसका तृतीय अध्याय में षष्ठ खंड में आएगा बसु बश्वा, आदि के लिए आनंद देने वाले है करके बताएंगे बसु आदि नाम से मोदन तो तम बसु आदि देवताओं का आनंद देने वाला बक्षति की कहेगी आगे स्वयं श्रुति बताएगी आदित्य बसु आदि को आनंद देता है करके इसी का ष्ठ खंड में आएगा प्रथम खंड आरंभ हुआ है अच्छा। सर्व एक फल रूपत्वाद आदित्य से जो सारे संपूर्ण एकयो का फल स्वरूप होता है आदित्य एक फल होने से आनंद मिलेगा आनंद देने वाला उपाय का प्रथम मधुतम प्रश्न होगा आदित्य को कैसे मधु बोला सूर्य को मधु कैसे बोला प्रथम मधुत्तम मधु कैसे बना हो ये प्रश्न होगा तो उत्तर देते हैं देखो तो मधु के यहाँ लक्षण करता है माने मधु बनने के लिए कई चीजें होते हैं एक तो होगा जिसमें छत्ता लटकने के काष्ट होंगे उसमें छत्ता लटकेगा और छत्ता होगा उसमें छिद्रा होंगे उसमें जल भरा मधु भरा होगा मधु बनाने वाले कोई पशु होंगे मधुबक्खिया होगी सब यहाँ आदित्य में घटाना है मधु बनाने के मधु का अन्य मात्रा से काम नहीं चलेगा उसमें जो जो उपकरण चाहिए मधु बनाने के लिए इसमें क्या है वो दिखाएंगे तस् मधुरो जो आदित्य रूपी मधु है उसका मधुना मधुनाष्ठी उस मधु का आदित्य रूपी जो मधु है उसका देवरेव भ्रामरश एवं मधुना तिर असो वंशी स्वर्गलोक बास के स्थान में है छत्ता लटकने के लिए है देवरेव भ्रामर सेवक माने होता है मधु बनाने वाले जो मधुमक्खी को भ्रामर बोला गया भ्रामर जैसे भ्रमर संबंधी को भ्रामर बोला गया है ब्राह्म माने मधुमक्खी, मधुमक्खी के जैसा ही मधुरा जैसे मधुमक्खी के द्वारा बना हुआ मधु का तिरस्ना चार सौ वंशा से लकड़ी होती है टेढ़ी लकड़ी होती है उसी प्रकार यहाँ भी लकड़ी के स्थान में है दू शास्त्र के स्थान में है जिसमें छठा लटकना है गता जो हम लोगों को तो लक्षित नहीं होता हम देख नहीं पाते हैं स्वर्ग लोग टेढ़ा है करके टेढ़ा गया हुआ नहीं दिखता अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोग निवासियों को ऐसे ऊपर दृष्टि करने पर ऐसा दिखाई पड़ेगा ऐसे टीकाकार बोलेंगे हम लोगों को दू लोग नहीं दिखता किंतु अंतरिक्ष निवासी जो होंगे हम तो भूलोक निवासी हैं हम अंतरिक्ष निवासी नहीं हैं, जो भूवरलोक वाले होंगे अंतरिक्ष लोग निवासियों को ऊपर की तरफ आकर के देखेंगे तो द्व्यूलोक उनको ऐसे दिखाई पड़ेगा तिरछा तिरछा दिखेगा ऐसा ठीक संगत लगाएंगे तिरक गता वही देवर लक्षण तीर्था तेड़ा गया हुआ दिवलोक लक्षित होता है हमारे लिए लक्षित नहीं होता हम देख नहीं सकते उसको अंतरिक्ष लोग निवासियों को ऐसे दिखाई पड़ता है ऐसा कहा अंतरिक्षम च मधु मधु अपूप और अंतरिक्ष जो है उसे आदित्य रूप मधु का छत्ता है जिसमें मधु बनना है छत्ते में अंतरिक्षम च मधुअपूप मधु का अपूप है अपूप मानी छत्ता जिसमें मधु होना है माना देव लोग तो वंश स्थान बांस के लकड़ी के स्थान में है और अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष के नीचे आदित्य लटका हुआ है मधु ऐसा है च मधु अपूप दिवश लग्न समलंबते लग्न सं इसलिए कहा अतोप इसलिए कहावरूप जो वंश है स्वर्गलुप जो बास में देववंश माने बास स्वर्गलुप जो बास है उसमें लग्न सन लंबते इव लगा हुआ जैसा लंबा दिखाई पड़ता है ये अंतरिक्ष है अतोप मधुअपूप असामान्यात अंतरिक्ष मधुअपूप हो ये कहा मधु क्या अपूप के सामान्य सादृश्य होने से जैसे मधु का छट्टा होता है क्या लटका हुआ होता है उसी प्रकार स्वर्ग में लटका हुआ है ये अंतरिक्ष ऊपर स्वर्ग है और उसके नीचे अंतरिक्ष है उसमें लटका हुआ है सामान्य के अंतरिक्ष मधु अपू पर अंतरिक्ष हो जाएगा उस आदित्य रूप मधु का छत्ता अपूप मान छ मधुना सबित आश्रयत्वाच मधु जो सविता है उसका आश्रय है कौन अंतरिक्ष इसलिए उसको छत्ते के स्थान में लिया यहाँ मधु बनना है मरीचय मरीच माने किरण है मरीचय पुत्रा बोला हुआ है मंत्र है मरीचय मरीचयो माने रश्म माने रश्मि का अर्थ करना है लक्षणावृत्ति से लेना रश्मिस्त जा शब्द का कभी शक्ति वृत्ति से अर्थ करना होता है कभी लक्षणा वृत्ति से कभी व्यंजनावृत्ति से कभी लक्षित लक्षणावृत्ति या लक्षणावृत्ति जैसे गंगायाम घोषा लक्षणावृत्ति है यहां भी रश्मि का अर्थ रश्मिस्से हम जाते हैं लक्षणावृत्ति मैंने ए रिक्शा ऐसा बोलते हैं हम तो हमारे पास रिक्शा आता है कि रिक्शा वाला आता है वो समझता है मुझे बुलाया वो समझता है लक्षण आप नहीं समझते रिक्शा वाला जानता है आप दूर से बे रिक्शा ऐसा बोलते हैं आपके पास आएगा रिक्शा वाला लक्षण व्यक्ति उससे सीखना चाहिए आपको वो जानता समझता है मुझे बुलाया मैंने रिक्शा कर रिक्शा में स्थिर व्यक्ति को कहा वैसे रश्मि का रश्मि स्थल रश्मि जो है उसको या रश्मि शब्द से कहा लक्षणाकृति है मैंने माने मैंने माने स्थान आप जो सूर्य के किरण की में जो जल है तो जल कैसा जल आप भूम सवित्रा कृष्णा भूमि के जल भूमि संबंधी जल है सूर्य के किरण सविता के द्वारा खींचे गए जो जल है सूर्य के किरण में खींचा हुआ जल वो तो क्या है उसके पुत्र है कहा रश्मा मरीच है पुत्रा बोला हुआ है वो है बच्चे कहना जाते हैं ये भव कहे आपो भौमा कह दिया जल भूमि जल बोला भूमि संबंधी जल को तो कहा तो बोलते हैं यहां भूमा ये इति भौम्युक्तम कहते है हैं यदि अण प्रत्यय हुआ है भूमि संबंधी दस्य इदम से अण यदि किया है तो भाव शब्द बन जाएगा उसके आगे स्त्री विवक्षा जल आप अपशब्द स्त्रीलिंग वाचक है तो जाने से जीप होगा भूमि बनेगा बहुमचन में भौम्य होना चाहिए भहुमा कैसे हुआ व्याकरण की दृष्टि से पद नहीं होना चाहिए यह टिप्पणी का कह रहे हैं यदि बनाने के लिए भूमि शब्द से अण करके आदि वृद्धि करके बहुम बहुवचन भाव में बहुमा यदि बनाया है तो यदि अण किया है बनाने के लिए तो इति भवम्य भूम्य बोलना चाहिए जो भौम शब्द बना हुआ था अण करके की तांगी होके भूमी बनेगा उसके बाद बहुवचन में भव्य होगा भव्य होना चाहिए ये टिप्पणी कार का है भूमा शब्द अण जैसा लगता है अण करने पर की जल जल का विशेषण है वो भौम आप तो स्त्रीलिंगा में अपशब्द स्त्रीलिंग में चलता है तो स्त्रीलिंग होने से अन, अनंत से गिप होगा भौमी बनेगा भौवजन में भौम्य बनेगा यह टिप्पणी का पोट ऐसा पाठ होना चाहिए भौम्य होना चाहिए अगर अण किया है तो ऐसा कहा तो मरीज रश्म मरीज माने रश्मि किरण माने रश्मि का अर्थ लिया लक्षणा तुति से लिया रश्मि मानी किरण में स्थित आप जल को लिया भगवान सबित्रा कृष्णा किरणों के द्वारा खींचे गए जो भूमि के जल यहाँ उसके पुत्र हैं माने मधुबी के पुत्र हैं ये कहा क्यों तो कहते हैं अन्य श्रुति बोलती है एताब आप स्वराजो एन परिचय इतनी विज्ञान थे कई श्रुति है ये ये जो जल है ना भूमि के खींचा हुआ जल ये ताबी आप ये जो जल है ये जल जल सूर्य के किरणों में जो जल पड़े हैं यही जल स्वराजो यन मरीचय स्वराज होता है सूर्य स्वराज षष्टी स्वराज का सूर्य का आदित्य का ये जो मरिची यही है ये जल ही है ऐसा कई श्रुति बोलती है जो भूमि के जल को खींचा है सूर्य के किरण में जल ये है ये ताब ये जो जल है सूर्य के, के किरणस्थ जल यही जल स्वराजो यन स्वराज माने सूर्य तो स्वयं राज्य स्वराज ऋष्टीय स्वराज सूर्य का यन मरीचय मरीचि यही है जल को बोला हुआ है कहाज्ञा ऐसे जाने जाते हैं अन्य सूची में कहा ता अंतरिक्ष मधु मधुअपस्थरश्मी अंतर्गत भ्रमर बीज भूता पुत्र मरीचय पुत्र बोला हुआ ता मने मरीचाय जो मरीची है मरीचिस्त जल है ता वो जो मरीची स्थित जल है अंतरिक्ष मधु अपूपस्त रश्मि अंतर्गत कहते हैं देखो अंतरिक्ष में मधु आय आदित्य है, है मधुर अपूपये अंतरिक्ष जो मधुरूप अपूपस्थित रश्मि के अंतर्गत होने से सूर्य के किरण आदित्य इसमें अंतरिक्ष में मधु का अपूप स्थान में पड़े हैं वो जो रश्मि के अंतर्गत एक जल होने से भ्रमर बीज पुत्र भ्रमर बनाने वाले जो बीज है जिसमें आगे मधुबखी बनेंगे उसके बीज भूता पुत्रा यहा इस प्रकार से पुत्र के समान उसको समझना ये कहा जल है उसको मधुमक्खी के बच्चे के समान समझना लक्षण के इस प्रकार से वहां धारित है ऐसा लक्षित होते पुत्राई वो पुत्रा वास्तव में पुत्र तो नहीं जल पुत्र जैसे पुत्र है मधुमक्खी के बच्चे जैसे बैठे हैं वो इस प्रकार है मधु अपूप नारी नारी अंतर्गत आई ब्रह्मपुर मधु के जो अपूप है आदित्य रूप मधु का जो अपूप है अंतरिक्ष है ना तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के जो छिद्र है छोटे छोटे छिद्र नाड़ी है उसके अंतर्गत माने अपूप के बीच में जो छिद्र है छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस छिद्र के भीतर के ब्रह्म हैं कहा क्योंकि मधु के नाड़ियों के किरण है और किरण के अंतर्गत है भीतर में जल है वो जल है ब्रह्मपुत्र के समान ठीक कहा ठीक आदित्य कर्मफल शब्द प्रवृत्ति निमित्तम उत्तम व्यक्ति करो कि आदित्य जो है कर्मफल का कर्मफल शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त है कर्मफल कर्म का फल है वो आदित्य सभी के कर्मों के द्वारा बना हुआ है सभी आज, आज उपभोग कर रहे हैं उसका आदित्य जो है सब उपभोग कर रहे हैं तो हमारे पूर्व कर्मों वहां का कर, हम कर रहा है सबका प्रार्थ का बना हुआ है सभी का समष्टि प्रार्भ से बना हुआ है जिससे आज हमें उपभोग मिल रहा है हमारे जहां पर कर्म नहीं हुआ काम नहीं हमारा प्रारंभ काम नहीं करता वहां हमको उपभोग नहीं मिलता ये जो मकान बना हुआ है किसने बनाया कहाँ बनाया कैसा बनाया कैसा जीवित बना कि हमारा प्रारंभ यह काम कर रहा था जहाँ आज हम बैठ कर के यहाँ इसका उपभोग कर रहे हैं जो भी हमें आज कोई फल मिल रहा है हमारा पूर्व कभी किसी न किसी जन्म का प्रारंभ व काम कर रहा है तो आदित्य जो है सबके प्रारब्ध का समष्टि प्रारब्ध का फल स्वरूप है जिसे आज सभी उसका उपभोग कर रहे हैं एक कहते हैं तो आदित्य कर्म का फलभूत है ऐसा कहा था और उसको स्पष्टीकरण करते हैं बसु आदि नाम से मोदन हेतु तुम कहा था वसु आदि देवता के आगे चर्चा करेंगे उनके आनंद का कारण है और जो उपासक होगा वो बसु आदि के साथ एक होकर मधु का उपभोग करेगा ऐसा आएगा इत्यादि ठीक है कहते हैं चकारो विद्वत संग्रहार का बसुआदि नाम छ दिया च से क्या लेना है उपासक को भी वही अनुमोदन का हेतु है वो जैसे बसु आदि देवता ही प्रसन्न होंगे आनंदित होंगे ये इतना ही मात्र नहीं तो उपासकों को उसको भी फल मिलेगा उसको भी आनंद मिलेगा ये चकार इसके लिए बसुआदि नाम चुचकार चकारो विद्वत संग्रह विद्वत मानी उपासक नहीं उपासना करने वाला जो उपासक होगा उसको भी संग्रह कर जाएगा वो भी उसके लिए भी आनंद का कारण है वो मोदन का कारण है बक्षति आदित्य से संबंध कहते हैं बसवादि नाम से मोदन हेत्व बक्षती ऐसा है वो बक्षती का अन्वय कहां करना आगे सर्व के फल रूपता आदित्य से बक्षति आदित्य से मान नाम च मोदन हेतुत्व आदित्य से बक्षति आदित्य को आनंद का कारण है ऐसा श्रुति कहेगी आगे इसी के में कहेगी ये कहा तस्वीर सर्वेशा यज्ञा फलरूपवादिधि हेतु बसुवादि के आनंद क्यों देती है तो कहा आदित्य जय सभी यज्ञों का फल रूप है इसलिए आनंद देने वाला है कहा बसवादय कर्मफलभोक्ता बसुआदि कर्म का फल का भोगता बनेंगे वहां भोक्ता तत्फलम आदित्यम दृष्ट तृप्तं किंतु बसु आदि खाते नहीं आदित्य हो देख कर तृप्त होते हैं न वे देवासनति न पिबंती दृष्टि आई गई तृप्यंत आएगा देवता लोग खाते नहीं पीते भी नहीं देख कर तृप्त होते हैं मनुष्य खाता है पीता है देवता खाते पीते नहीं है और देवता खाने पीने लग जाए तो मंदिर में भोग लगाना बंद हो जाए कोई करेगा भी नहीं वो तो अपने अंदाज से पहले वहां पर अनाज पकाता है जो पुजारी होगा अपने अंदाज से इतना मैं खाता हूं वही ले जाएगा थाली रह जाएगा वापस लाएगा अगर वह थाली खाली होने लग जाए तो लगाना बंद कर देगा खाली नहीं होती खा ऐसा है न भाई देवा स्नंदी देवा न स्नंदी न पिबंधी पिस्टवादी त्रिपंती ऐसे बात आएगा इसी में आएगा ये कह बसु ऐसा कर्म फल रहा रसु आदि कर्म के फल के भोक्ता है वो आदित्य रूपी मधु को आनंद लेंगे वो भोग करेंगे किन्तु फलम आदित्य कर्म का जो फल आदित्य है उसको दृष्टि तृप्त देखकर कर तृप्त होंगे आदित्य को खाएंगे नहीं बसु आदि वो भोग नहीं करेंगे दृष्टि तृप्तंति इत्यादि कहा आदित्यम मधु दृष्टिया उपासित आदित्य की उपासना कर रहे मधु दृष्टि से क्या दृष्टि से मधु दृष्टि करके आदित्य की उपासना करे आदित्य मधु दृष्टिया उपासित तत्र प्रसिद्ध मधुसाम आदित्य से आकांक्षापूर्वक दर्शेद उसमें प्रसिद्ध मधु के सामने जो आदित्य में श्रुति के द्वारा जो कहा प्रसिद्ध मधु के सामने है अशोभ आदित्य देव मधु बोल दिया ने मधु शब्द से कहा उसको जिज्ञासापूर्वक उसका स्पष्टीकरण करते हैं कथम मुझे के आदित्य कैसे मधु होगा प्रश्न उठा श्रुति ने तो बोल दिया अशोक आदित्य देव मधु मधु शब्द से बोल दिया से कहने पर भी जब गले बात नहीं उतरती तो जरा शंका आ जाती है कैसे मधु बनेगा वो आदित्य कैसे मधु शायद हो। कैसे होगा मधु बने शायद तब उसको दृष्टान्त से समझाते हैं इत्यादि का कथम ये प्रश्न आया तो उत्तर दिया देखो मधु में जो जो कार्य होता है मधु बनने के लिए वो कार्य सब आदित्य में पाया जाता है मधु के लिए एक काष्ट होगा एक छत्ता होगा उसमें छोटे छोटे छेद होंगे उसमें मधुमक्खियां दूर दूर से ला करके क्या करके पुष्प के पराग रस रूप में लाएगी रस भरा होगा उससे शायद बनेगा और उसके लाने वाले बच्चे होंगे आगे जाके बड़े होंगे मधुमक्खी बन के लाएंगे ये सब चीजें होंगे वो चीजें सब आदित्य में घटाते हैं ये कहना चाहते हैं कथम कहा तो कहा तस्य मधुनो वो जो मधु है आदित्य उसका देउरव ब्राह्म तिरस्िन्न असो वंशस्ट वंश स्वर्गलोक तो बाँस के स्थान में है लकड़ी के स्थान में है जिसमें छत्ता लटकना है वंश दृष्टि निमित्त महा स्वर्ग में तिरस्वीन वंश दृष्टि तिरसा बास दृष्टि में निमित्त बताते हैं तीरक गता इव ही जो स्वर्ग है ना तीर्था गया हुआ जैसा लगता है सॉरी, स्वर्ग हमें लगता है क्या हमें तो नहीं लगता तब ठीका में कहते उसका अंतरिक्ष निवासी वीर भी उपरी विस्तारित नये तीर कथा लक्ष्य किसके द्वारा जो अंतरिक्ष निवासी लोग हैं हम तो भूलोक निवासी है हमारे लिए नहीं देखा वो ये लोग है करके हम नहीं देख रहे जो हमारे ऊपर में रह रहे हैं जो अंतरिक्ष निवासी लोग हैं अंतरिक्ष निवासी भी उपरि विस्तारित ऊपर की तरफ जो विस्तार फैला दिया दृष्टि को उन्होंने निवासी जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो उनके द्वारा लक्षित होता है वो देखते हैं तो स्वर्ग तिरछा दिखता है ऐसा लक्षित होता है अंतरिक्ष मधु अपूर्व दृष्टि में कथा रहती है तो देवलोग तो हो जाएगा बांस के सामने लकड़ी के सामने है और अंतरिक्ष में मधु के छत्ता दृष्टि के कथन करते हैं मधु जिसमें होना है छत्ता ऐसी दृष्टि बताते हैं कहा अंतरिक्षम इत्यादि भाषण का अंतरिक्षम से मधु अपूप अंतरिक्ष जो है मधु का छत्ता है अपूप माना छत्ता जैसे मधु बना है द्युवंश लग्न युव संबते जो वंश है स्वर्ग रूपी वंश में लगा हुआ जैसा लगता है क्यों ऊपर स्वर्ग उसके नीचे अंतरिक्ष है लपका हुआ लगता है लंबा सा होता है तो मधुअपूप सामान्य मधु के छत्ता के सादृश्य है इसमें तो में लटका हुआ होता है मधु का छत्ता इसी प्रकार ये भी वैसे अंतरिक्ष भी जो लोग आश्रित है इसलिए मधु के छत्ता के सादृश्य होने से अंतरिक्ष मधुअप ये अंतरिक्ष जो है मधु का अकूप है माने छा है मधुना सभी तो आश्रय मधु जो सविता उसका आश्रय है अंतरिक्ष सविता अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के नीचे सविता दिखता है ठीक है हमें कहते हैं मधुना इति उभयत्र संबंध जो मधुना पद आया इसको मधुअप के साथ में भी रखना है और सबितु सभी, के साथ भी रखना है मधुना पद का भाष्य में जो मधुना युग पद आया हुआ है मधु मधुअप मधुना सबितुरु आश्रय पद यहाँ जो मधुना पाठ है पूर्व के साथ भी अन्य होगा सविता के साथ भी अन्य होगा मधुरा अंतरिक्षम मधुअप एक और मधुरा सभी आश्रय पाच का दोनों तरफ अन्य होगा बता दिया अच्छा मरीचा या पुत्रा यदि वाक्य में आगे मंत्र का अंत में था मरीचा या पुत्रा सूर्य के किरण मधुबकी के बच्चे है कहा था किन्तु किरण या किरण से जल को ले रहा है ये बोलना चाहते हैं इसके व्याख्या करते हैं मरीचह इत्यादि का मरीचयोग माना रश्मयोग मान रश्मिश्ता आप मरीजी के शब्द का अर्थ तो रश्म किरण होते हैं और किरण का अर्थ लेना है लक्षणावृत्ति से लेना मरीजी में स्थित जल मरी आपो भाव महा सविता सूर्य के किरण से खींचा गया जल किरण में जल है भूमि के जल एक ठीक है आपो भूमि आकृष्ट रश्मिता शांति तरह प्रमाण जल जो है ना भूमि से खींचा गया जल रस्म स्थित है ये कैसे माना जाए भूमि में जो वर्षा हुआ जल को तो खींच है, रश्मि में जल है सूर्य के किरण में जल है कैसे माना जाएगा? कहते श्रुति प्रमाण देते हैं इसमें श्रुति देते हैं अन्य श्रुति है एताबई आप स्वराजो मत्यन भरिचय विज्ञान स्तुति है कोई ये जो जल है सूर्य किरण में जिस जो जल है ये सूर्य के मरीजी वाली किरण ये जल ये भूमिष्ठ जल ही मरीजी के जल मरीजी होते हैं ये कहा स्वराजो मैने स्वत भाषा स्वयं स्वयं राजे थी स्वराट अपने आप जो प्रतिष्ठित होता है उसको स्वराट बोलते हैं। उसी के सष्टी स्वराज स्वराज शब्द होता है अपने आप प्रतिष्ठित है सूर्य अपने में प्रतिष्ठित है ऐसा है स्वराज मैंने स्वतो भाषमा स्वयं प्रकाशित है वो अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है सूर्य स्वयं प्रकाशित है स्वराज मने स्वतो भाषमा सवितु इतिहावत स्वयं प्रकाशित जो सविता है उसका तासाम पुत्रत्व प्रकृति वो जो जल है ना जल शब्द है इसलिए यहां पर तासाम बोला हुआ है ष्टी का भोजन उन जल का सूर्य किरण के जल में पुत्रत्व का प्रकट करते माने वो मधुमक्खी के बच्चे के सामने में करते हुए जल को कैसे ये ता इत्यादि कहा ता अंतरिक्ष मधु अपूपस्त रस्म अंतर्गत ता माना जो जल है अंतरिक्ष जो, जो मधु का अपूप अंतरिक्ष में स्थित जो मधु का अपूप बैठे हैं छत्ता है अंतरिक्ष है, है उसमें सूर्य के किरण है और सूर्य के किरण के की अंतर्गत है जल क्योंकि छत्ते के भीतर में छिद्र होते हैं वो छिद्र के भीतर ये बच्चे होते हैं उसी प्रकार है ये किरण के भीतर है कहा जल होने से कहा इसलिए ब्रह्मा भी जब भूता पुत्रा यु वही धारण ठीक है कहते भ्रमर बीज भूता पुत्रा भ्रमर के जो भ्रमर बनाने मधुबी बनाने वाले जो पुत्र होते हैं मधु अपूप छिद्रस्ता दृश्य छत्ते के भीतर में जो छिद्र होते हैं उसके भीतर दिखाई पड़ते हैं शायद का जो अपूप होता है मधु का अपूप मानी छत्ता उस छत्ते में जो छिद्र होता है उस छिद्र में दिखाई पड़ते हैं यथाशाह ये जो जल है भूमिष्ठ जल जो सूर्य किरण के द्वारा खींचा गया जल है यथाशाह आप हो ये जो जल भी अंतरिक्ष लक्षण मधु अपत है अंतरिक्ष के स्वरूप जो मधु का अपूप है मधु का छत्ता है उसके अंतर्गत रश्मि सूर्य माने ये अंतरिक्ष में सूर्य के किरण है तो उस सूर्य के किरण के भीतर यह है इसलिए कहा ततश्च एताशु अक्षर बीज दृष्टि कर दिया ये जो सूर्य के किरण के द्वारा खींचा हुआ जल जो होता है सूर्य कीरण जल उसमें भ्रमर के बीज माने बच्चे की दृष्टि प्रमोद का बीज बनेगा वहां तभी आगे मधुमखिया बनेगी फिर काम करेंगे ये समुदाय का ये प्राचोरश्म अ प्राच्यो पधुनाड्यधुकृत ऋग्वेद पुष्प तामृता तावाये तारिच तस्ये च्यो मधुनाड्य मधुकृता ऋग्वेद पुष्पृता आपहतांचो आदित्य का जो मधु है सूर्य उसका ये उस सूर्य का मधु स्वरूप जो असोभ या आदित्य तो देव मधु कहा हुआ है जो मधु का उस मधु आदित्य का ये प्रांत और है देखो उसकी किरण पूर्व दिशा में भी गई हुई है दक्षिण में भी है पश्चिम में भी है उत्तर में भी है ऊपर की तरफ भी है पांच दिशाओं में सूर्य की किरण के दिखाई पड़ती हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उर्व पांच दिशा है तो पूर्व दिशा की तरफ जो किरणें गयी हुई है फैली हुई है आदित्य की तस्य दस्य मानो जो रूप मधु है सूर्य किरण उसका ये प्रांच और रश्मि पूर्व दिशा की तरफ गई हुई जो रश्मि किरणें हैं वह ताए व्यय प्रांची मधु कोई किरण ही इसका पूर्व दिशा संबंधी मधु भरे मधुराज्य मधु की किरण ले मधु की नाडियां छिद्र है जिसमें मधु बनना है मधु के छिद्र है यह मधुराज्य कहा जिस पूर्व दिशा की तरफ फैली हुई किरणें जितने भी हैं वो किरणें पूर्व दिशा संबंधी मधु के नाड़िया छिद्र है मधु जिसमें भरना है ऐसे छिद्र है कहा ऋचय मधुकृता कहते हैं वो मधुकर कौन होंगे मधुबक्खी कौन होंगे वहां जो पूर्व दिशा के संबंधी मधु बनाने के लिए कहते हैं ऋग्वेद वहां मधुकर होंगे माने मधुबखी होंगे ऋग्वेद ऋचय मधुकृता ऋग्वेद मधुकर है और ऋग्वेद एव पुष्पम का है ऋग्वेद शब्द कहा था ऋग्वेद संबंधी कर्म वो पुष्प स्थान में है ऋग्वेद एवं पुष्पम का क्यों पुष्प का पराग लेना है ऋग्वेद संबंधित कर्म ऋग्वेद का ऋग्वेद के द्वारा निष्पादित जो कर्म होगा वो पुष्प के स्थान में ता अमृता आपहदि जो जल हवन किया हुआ जो जल होगा अमृत जल यज्ञ में किया हुआ सोमलता आदि का जो जल होगा वही अमृत जल है वो माने यहाँ तो पराग डाते हैं पुष्प से मधुबखी के आएंगे यज्ञ में आहुति डाला हुआ जो जल होगा तावा ये आगे के साथ संबंध इसका वो जो रिग्वेद है क्या काम करते हैं ये जो ऋग्वेद विहिद कर्म को पुष्प को तपाते हैं आगे वो तो मधु को तपाते हैं आदि आगे, आगे बाकी आएगा मान गर्म गर्म करेंगे सारे एक बनाएंगे बनाने का काम करेंगे ऐसा आएगा ठीक है प्रार्थिक गतेशु आदित्य रश्मि शु आदित्य की रश्मि पांच तरफ फैली हुई होती है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उर्दू दिशा पांच दिशाओं में फैली हुई होती है तो प्राधिक गु आदित्य रश्मि पूर्व दिशा के तरफ गई हुई आदित्य जितने किरण है उसमें प्राचीन मधुनाड़ी दृष्टि विधेय विधेय माने पूर्व दिशा संबंधी मधु के नाड़ी मधु छिद्र समझना पूर्व दिशा में जितने रश्मि गई है उसको मधु के नाड़ी माने मधु के छिद्र समझना यह विधान ये उपासना के लिए ऐसा करना यह कहा इसलिए भाष्य में कहते हैं तस् तस् सबिदूर मध्वाश्रय उस सविता जो मधु का आश्रय है मधुरो ये प्राच है मध्वाश्रय से मधुनो जो मधु का आश्रय मधु है उसका ये प्रांच प्राच्याम दिशा गता जो पूर्व दिशा के तरफ गए हुए रस्म या किरण है ता अ प्राच्य प्राग अंचलात् पूर्व की तरफ जाने से प्राच्य बोल दिया पूर्व की तरफ जाते हैं वो इसलिए मधुरो दाढ़ो मधुनाढ़ मधु का दाढ़ी वो दाढ़ी बने चित्र है जिसमे मधु होना है मधुआर छिद्रे मधु के जो आधार है जिसमें मधु होना है वो चित्र है तथा ऋच एवं मधुकृत जो ऋग्वेद है वह मधुका है मधुबक्खी का काम वो करते हैं वहां मधुकता और लोहितम रूपम कौन मधु बनाएंगे लोहित रूप पूर्व दिशा की तरफ जो होगा क्योंकि सूर्य में कई रूप होते हैं लाल रूप है शुक्ल रूप भी है कृष्ण रूप भी है और परम कृष्ण रूप भी है और क्षो भते संचालित रूप भी है यहाँ पांच रूप दिखाएंगे शुक, रोहित शुक्ला और कृष्णा, परम कृष्णा और क्षो भते वह पांच रूप दिखाएंगे पांच तरफ दिशा दिखाएंगे पूर्व में लोहित रूप पूर्व दिशा के तरफ जो किरण लाल रूप वाली होती है लाल रूप वाली और दक्षिण दिशा में होंगे शुक्ल रूप वाली पश्चिम में होंगे कृष्ण रूप काले रूप वाला और उत्तर में अति अतिकृष्ट अति काला होगा और ऊपर के तरफ जो क्षेत्र में होंगे वह क्षो संचालित रूप होंगे संचालित रूप होंगे ऐसा दिखाएंगे एक तथा ऋच एवं मधुकृत लोहितम रूपम वह रूप होगा मधुकर रूप कैसा होगा लाल रूप होगा मधुकर होंगे ऋग्वेद वहां मधुकर होंगे मधुबखी के स्थान में ऋग्वेद होंगे सवित्राश्र मधु ग्रबंधी सविता में आश्रित जो मधु है उसको बनाने वाले ऋग्वेद होंगे मधुकृतो भ्रमराय जैसे मधु बनाने वाले जो भवरे होते हैं मानी मधुमक्खियां होते हैं ये तो रसान आदाय मधुगुरबंधी जैसे रस को ला करके पुष्पों के पराग ला करके मधु बनाते हैं मधुमक्खियां इसी प्रकार यहां भी वैसे यहां समझना पड़ेगा लोहित रूप समझना होगा कहा तत्पम इव पुष्प ऋग्वेद है ऋगब्रमण समुदाय ऋग्वेदाख्य शब्द पत्राच्यूपरस निश्रावअ संभवात् ऋग्वेद ऋग्वेद विहि कर्म लेना हैं ऋग्वेद शब्द का ऋग्वेद पुष्प ऋग्वेद पुष्पेद क्या लेना है केवल ऋग्वेद मान क्या शब्द है शब्द से यहां शब्द का भोग्य बनता नहीं एक अतिभाषिका ऋग ब्राह्मण समुदाय ऋग मंत्र और ब्राह्मण दो मिलकर के ऋग्वेद होता है ऋग और ब्राह्मण ऋग माने मंत्र और ब्राह्मण भाग मंत्र भाग ब्राह्मण भाग दो मिलकर के ऋग्वेद बना हुआ है ऋग ब्राह्मण समुदाय से ऋग और ब्राह्मण दो मिलकर समुदाय को ऋग्वेदाख्यत्व ऋग्वेद उसी का नाम है ऋग मंत्र और ऋग ब्राह्मण दो मिलकर के ऋग्वेद नाम है शब्द मात्रा ऋग्वेद क्या एक शब्द है है जो में होता है, होता है। से भोग्य रूप करेंगे। तो रूप नहीं वहां रस नहीं निकल पाएगा और सब्द, सब्द में रस नहीं होता भोग्य चाहिए वसु लोगों का वहां भोग्य बनाना है आगे इसलिए भोग्य रूप रस निश्राव असमवाद भोग्य रूप जिसका निचोड़ना निकलना संभव ना होने से ऋग्वेद शब्द है ना यहां पर ऋग्वेद शब्द में ऋग्वेद एवं पुष्प में आया हुआ जो ऋग्वेद शब्द है पुष्प के द्वारा ऋग्वेदित कर्म ऋग्वेद ऋग्वेदित कर्म को लेना एक आत्व ही फल कर्म फलभूत मधुरस निश्राव संभाव क्या रहे जब कर्म करेगा ऋग्वेद विहित कर्म करेगा तब क्या होगा तत्व ही ऋग्वेद विहित कर्म के द्वारा कर्म फलभूत मधुरस निश्राव संभा माना कर्म का फलभूत फलस्वरूप जो मधु रस जिसका निकलना संभव होगा कर्म करेंगे तो मधु निकलना संभव होगा निकलना संभव होगा शब्द से नहीं होगा इसलिए ऋग्वेद ऋच है वह मधुकर्म में तो ऋग्वेद है वो और ऋग्वेद पुष्प में आया वो ऋग्वेद का अर्थ कर्म लेगा मधुकर पुष्प स्थान ही ऋग्वेद विहिता कर्मो अप आदाय ऋग्वीर मधुर् मधुकर के स्थान में जैसे मधुमक्खी जैसे बनाते हैं रस पुष्प पराग ला के बनाते हैं इस पर मधुकर जैसे मधुमक्खी के समान ये पुष्प स्थान या पुष्प के स्थान में जैसे मधुकर पुष्पक से रस लाते हैं मधुमक्खी इस प्रकार पुष्प के स्थान क्या है ऋगिदीत कर्म ऋग्वेद कर्म पुष्प के स्थान में हो ऋग्भेदीत कर्म उसके उससे आदाय उस कर्म से जल ला करके ऋग्वीर मधु निर्भरते ऋग्वेद के द्वारा मधु का संपादन किया जाता है कास्ता आप यदि वो जल कौन है तब कहते हैं तावा एता ऋचह इता अमृता आप ता अमृता आप कौन आप है जो कहते हैं ता कर्मणी प्रयुक्त जो कर्म में प्रयुक्त हुआ था यज्ञ में कर्मणी प्रयुक्ता शोभा आज्य पयो रूपा शोभ रस है शोभलता के द्वारा निकाला गया रस है घृत है दूध स्वरूप इत्यादि कई जलया में प्रयुक्त हुआ कर्मणे प्रयुक्ता सौभाज्य रूपयूप अग्नऊ प्रक्षिप्त अग्नि में डाली हुई जो आहुति महुति में पड़ा हुआ जल तत् पाकावीर पाका निर्मित तो अग्नि के पाक से निकलने हुई जो बाष्पू बन के निकले हुए जल है मैंने सौभाज्य पर्यादि का अग्नि में आहवन किया हुआ निजमान पूर्व पे कर्म करते समय उसमें बाष्पीकरण हो करके ऊपर आए वही जल है अमृता अमृत अम्रित, अमृत कहा क्यों अमृता तत्व अमर कराने वाले जल है वो परंपरा से मोक्ष देने वाले हैं उपासना इसलिए अत्यंत रसवत्ते रसवत् आपोपो अत्यंत रस वाले हैं या जल ऐसे हो जाएंगे तदरसा न आदाय उन्हीं रसों को लेकर के उनको जो ऋग्वेद रूपी मधुकर है तदरसा न आदाय तावा ये वही जो ऋग्वेद है पुष्प रसम आददाना एवं भ्रमरा जैसे मधुबक्खी पुष्पों से पराग लेकर के मधु बना देते हैं इसी प्रकार ऋग्वेद भी ऋग्वेद कर्म के आहुति डाला हुआ जल को लेकर के वो जल को लेकर के मधु बनाते आदित्य कहा ऋग्वेद ऐसा काम करते हैं ठीक है कहते हैं मध्वाश्रय से लोतादी रूपम मधु बक्षमाणम तद मधु का आश्रय क्या है लोहितादि रूप मधु में आश्रित होने वाला लोहितादि रूप लोहित है लोहित रूप है शुक्ल रूप है कृष्ण रूप है परम कृष्ण रूप है छोमते ही संचालित रूप है पांच रूप दिखाएंगे मधु में आश्रित होने मधु आश्रय यश्य मधुआश्रय में षी समास मधु आश्रय मधु जिस रूप का आश्रय क्या है मधु है मधु लाल रूप का सफेद रूप का विस्तारा मिला हुआ होता है ये कहना चाहते हैं मधु आश्रय जो लोहितादी रूप है मधु वही मधु बक्षमाण तदाधार से इत्यर्थ माने मधु जो बक्षमाण मधु है आगे कहेंगे मधु और उसका आधार जो होगा ये कहा ऋक्षु मंत्र रूपासु भ्रमण दृष्टि में ऋग्वेद जो है मंत्र स्वरूप है तो ऋचक है वो मधुकृत बोला हुआ है मंत्र में ऋक्षु ऋग्वेदों में मंत्र रूपासु वो तो मंत्र स्वरूप है ऋग्वेद उनमें रूप में में हैं भ्रमर दृष्टि में की दृष्टि माने सूर्य के किरण जो पूर्व दिशा की तरफ गई है उसमें वो मधु के दाड़िया हैं वो वो मधु चित्र है वो तो उसमें ऋग्वेद मधु बनाने वाले हैं यह बोलना चाह रहे अच्छा ऋक्षु मंत्र रूप आशु भ्रम दृष्टि ऋग्वेद जो मंत्र स्वरूप है उनमें भ्रम दृष्टि मधुबक् की दृष्टि का आरोप करते हैं तत्र इत्यादि कहा तत्र ऋच एव मधुकृत वहां मधु का मधुकर है पूर्व दिशा की तरफ गई हुई रश्मियों में और रूप कौन सा रूप होगा वहां पूर्व दिशा की तरफ गई व लोहित रूप लाल रूप होगा उस मधु का सवित्रा आश्रय वो रूप कहा सविता में आश्रित है मधु कुरबंधी ऋग्वेद वहां मधु बनाते हैं मधुकृतो हो भ्रमरा इत्यादि कहा जैसे मधु बनाने वाले भ्रमर होते हैं मधुमक्खी बना, बनाते हैं उस प्रकार पर मधुकर के स्थान में होते हैं कहा कि प्रकृतम मधु सप्त ये प्रकृत मधु दिखाने के क्या दिखाया तत्र सब्त किया उस मधु में कौन सा मधु पूर्व दिशा के तरफ किरण होने वाले मधु किरण को मधु कहा होना तासा मधुकृत्व सारे वो मधुकृत्व के सिद्धि चाहते हैं उसमें तासा मधुकृत साधयती लोहिता इत्यादि कहा लोहित रूपम इत्यादि बता दिया ऋग्वेद <coughs> विहित कर्मणि ने पुष्प दृष्टि ऋग्वेद विहित कर्मों में पुष्प दृष्टि की संपादन करते हैं पुष्प स्थान में समझ रहा हूं उसको कर्म कोत इत्यादि कहा, ये तो रसान आदाय मधु कुरबंती का को लेकर के मधु बनाते हैं तत्पुष्पम पुष्पम ऋग्वेद वो पुष्प के समान पुष्प है ऋग्वेद बने ऋग्वेद क्यों आगे इसका स्पष्टीकरण का ऋग्वेद का अर्थ ऋग ब्राह्मण समुदाय से ऋग्वेदा खाद ऋग मंत्र और ऋग ब्राह्मण मिलकर के ऋग्वेद कहा जाता है इसलिए शब्द मात्रा चाहे शब्द मात्रा है वो ऋग्वेद माने शब्द है वो इसलिए भोग्य रूप्राव असंभवाद भोग्य पशुओं के द्वारा भोग करना है ऐसा भोग्य स्वरूप रस का निकलना संभव नहीं है उस शब्द में इसलिए ऋग्वेद शब्द का करते ऋग्वेदित कर्म को लेना ये एक हम ठीक है रिचो मधुकृत इति मंत्राणाम पृथक पृथक का रिचो मधुकृता करके देखो एक बार आया रिचो एवं मधुकृत बोला फिर आगे ऋग्वेद एवं पुष्प में आया हुआ है तो दोनों का अलग अलग अर्थ करना होगा ऋचो मधुकृत यदि मंत्राणाम पृथक मंत्र को अलग कर दिया ऋचो ऋचा एवं मधुकृता अलग किया हुआ है इसलिए ऋग्वेद पुष्पम जो ऋग्वेद पुष्पम आया, आया हुआ है आगे उसमें यदि ऋग्वेद शब्द दोबारा आया हुआ है ऋग्वेद पुष्प ऋग्वेद शब्द के द्वारा ब्राह्मण समुदाय वक्तव्य प्राप्त या पूर्वादि शंका करता है कि ऋचा एवं मधुकृत में ऋग्वेद का मंत्र लिया जाए और ऋग्वेद पुष्पम में ऋग्वेद संबंधी ब्राह्मण भाग को लिया जाए ऐसे कहना चाहिए ब्राह्मण को कहना चाहिए था ऋग्वेद शब्द के द्वारा तब ऋग्वेद ऋग्वेदित कर्म तब लक्षित फिर किसी प्रकार से ऋग्वेद विहित कर्म में उस ऋग्वेद शब्द के द्वारा लक्षित होने पर पुष्प दृष्टि अध्याय है भी उतस्तोमी यही शंका करता है कि माने होना तो चाहिए था ऋचा ऋग्वेद के मंत्र लेना और ऋग्वेद ऋग्वेद शब्द से ब्राह्मण भाव को लेना चाहिए था नहीं लिया किसी प्रकार से ऋग्वेद शब्द का ऋग्वेद कर्म में पहुंचा दिया तत्व कर्म में होने पर भी पुष्प दृष्टि अत्याशय उस कर्म में पुष्प दृष्टि का आरोप किया तथा उतस तत्व मधु निष्पत्ति फिर भी ऋग्वेद विहित कर्म से मधु कैसे निकलेगा ये संता ने तो कहा तत् ही इत्यादिवासी ने ये कहा तत् कर्म फलभूत और मधुरस विश्राप संभा जब कर्म करेंगे ऋग्वेद विहित कर्म वो पुष्प स्थान में है उसके बाद कर्म होगा तो क्या होगा कर्म का फल स्वरूप मधुकर विश्राप हो जाए ये उत्तर दिया तदेव उपाधय सिद्ध करते हैं कैसे मधुकड़ा मधुकड़े वो पुष्प स्थान याद जैसे मधुकर पुष्पों से रस लाते हैं पराग लाते हैं ठीक इसी प्रकार पुष्प स्थान में जो ऋग्वेद विहित कर्म है उन कर्मों से अप आधार कर्म में जल लेकर के जल को निकाल करके ऋग्भेर मधुर थे ऋग्वेर के द्वारा मधु बनाया जाता है ये कहा ठीक है कहते हैं लोके तावत में देखा है जल कहाँ आश्रित पुष्प में आश्रित है छोटे छोटे कण लाते हैं जल लाते हैं पराग्मा जल पुष्प पर से जल लाते हैं मधुम ये काम करते हैं लोके तावत लोक में देखना है तब तक अप पुष्पाश्रया जल जो होता है पुष्प में आश्रित होता है समाधाय जो जल पुष्प में आश्रित जल को लेकर अपर पुष्पाश्र या समाधाय उसको लेकर मधुकर जो मधुकर मधुबक्खी होते हैं उनके द्वारा मधु निर्भर मधु बनाया जाता है पुष्प में आश्रित जो जल थे उसको लाते हैं मधुकर थोड़े थोड़े जल लाते हैं पुष्प से और मधु बनाते हैं संपन्न करते तथा यह भी यही समझना है तथा यह भी मधुकर स्थान ये रिंग मंद रहे मधुकर के सामने में ऋग्वेद के मंत्र हैं मधुबक्की के सामने में तद्वेद भी और ऋग्वेद विहित जो पुष्प है पुष्प स्थान याद कर्मण पुष्प स्थान में कर्म है ऋग्वेद कर्म है उन कर्मों से कर्मण सकाशात अपोहो गृहित उस कर्म से जल लेकर के कर्म में जल कौन थे जो दूध दही आदि जो हवन किया था सोम है आया इत्यादि हवन किया जल अच्छा वहां से लेकर मधु निष्पात का आगे कहते हैं तस्मात् कर्म सफलभूत सफलभूत और मधुरस्पत्ति उस कर्म से क्या होगा कर्म ऋग्वेद विहित कर्म से अपने फलभूत जो मधुरस्पत्ति उत्पत्ति मधुनस्पत्ति के उत्पत्ति होने से मधुरस्पत्ति पंच, है, पंच है, के है उत्पत्ति पंचमी है मधुरस्पत्ति के उत्पत्ति होने से तस्में पुष्प दृष्टि ही इसलिए ऋग्वेद विहित कर्मों में पुष्प दृष्टि करना एक ता अमृता आप यदि वाक्य में प्रश्न के रूप में आगे ता अमृता आप मंत्र में है वो जल बताया क्या है वो का, ता इत्यादि प्रश्न हुआ ता आपा ता इत्यादि कामी प्रयुक्ता जो कर्म प्रयुक्त हुआ घी सोमरस है घी है घृत है दूध स्वरूप इत्यादि अग्नौ प्रक्षिकता आग्न डाल गए जो घृता जो हो तत्क का अभिर्ता उस पाक से अभिनवृत्त संपन्न हुए जो अमृत है बूत आदि को अवन किया था अग्नि में पाक हो गया पाक होने के बाद मुझे बाष्पीकरण होकर के शुद्ध होकर के अमृत बन के आए चल गो चल अमृता तत्व अमृत बल तो देने वाले इसलिए अमृत कहा उनको इसलिए अत्यंत रसवत् अत्यंत रस वाले हम आप कहा टीका में कहते हैं कर्मणी प्रेम तत्व कहा कर्मण में किस प्रकार से अग... प्रयोग होता है तो दिखाया अग्नऊ प्रक्षिप्त इत्यादि कहा था अग्निपाक अभिनेतम अपूर्वात्म अग्निपाक के द्वारा निष्पन्न हुआ माने एक अपूर्व पैदा हुआ अग्नि में डालने से क्या पैदा हुआ एक अपूर्व पैदा हो गया अदृष्ट पैदा हो गया परम्पर या मुक्त अर्थ तो अपूर्व क्या काम करेगा परंपरा से मुक्ति देगा वो मुक्ति के लिए होगा यथवा अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या रोहित तो रूप अमृत निवर्तकत्व अमृतत्व का अर्थ क्या होगा अथवा यह करना रोहित रूप ने संपन्न कर देगा वो अग्नि में डाला हुआ जो जल दुदादी थे दुग्धा रोहित रूप को बनाएगा वो ये कहा रोहित रूप अमृत निवृत्त कहा उत्कृष्ट फलवत्म अत्यंत रसवत्म उत्कृष्ट फल क्या है यहाँ अत्यंत रस वाले है वो मोक्ष देने वाले है तावा ये इत्यादि जो तदरसान इत्यादि तदरसान आदा तावा एता ऋग्वेद पुष्पेद्यो रसम आददाना एवं भ्रमरा जैसे पुष्पों से मधुमक्खी रस लाते हैं इसी प्रकार ऋग्वेद ने क्या काम किया ऋग्वेद कर्मों से जल ला करके मधु बना दिया मधु बना देगा टीका मैं कहते यथाही पुष्पेद्यो भ्रमरा जैसे दृष्टान्त देते हैं पुष्पों से मधुमक्खी जो काम करते हैं रसान आददाना रस लेते हुए थोड़ा थोड़ा रस लाते हुए ताने अभी उनको तपाते हो गर्म, गर्म करके एक बनाते हैं अनेक प्रकार के रस को एक बना देते हैं अभी तपन तथा इसी प्रकार ये थे मंत्रा ये जो ऋग्वेद मंत्र हैं ये भी तस्मिन कर्म उस उस ऋग्वेदित कर्मों में थितान रसान जो जलमय रसाय आराय लेकर मधु निबरते हैं तो मधु बनाते हुए यथोक्तम कर्म अभ्य उन कर्म को तपाते हैं तपाते समाले मान क्या आगे कैसा रूप बनाना है विस्तार करते हैं कहा आगे आगे समते चग्ेद अब्दपल इत्यादि समय हो गया है ओमांगा दीपा प्राणुस्त्रोत्रिियावा ब्रह्मोपन सौ ब्रह्म निराकुरा मा ब्रह्म निराको निराकरणस्व निराकरण तदात्मते यौष्स धर्मास्ते महिषण ते महिषण ओ शांति सां